وقل يا أدم أن أنت وزوجك الجنة وكل منها غذا حيث شئت وما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الغالبين فأذلهم الشيطان عنها فخرجهما مما كانوا فيه وقل لهذب फिर हमने आदम से कहा तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों जन्नत में रहो और यहाँ जी भर कर जो चाहो खाओ किंतु इस पेड़ के निकट न जाना नहीं तो जालिमों में किने जाओगे अंततः शैतान ने उन दोनों को उस पेड़ की ओर प्रेरित करके हमारे आदेश के अनुपालन से हटा दिया और उन्हें उस हालत से निकलवाकर छोड़ा जिसमें वे थे हमने हुक्म दिया कि अब तुम सब यहां से उतर जाओ तुम एक दूसरे की दुश्मन हो और तुम्हें एक विशेष समय तक धरती में ठहरना और वही गुजर बसर करना है उस समय आदम ने अपने रब से कुछ शब्द सीखकर तौबा की जिसको उसके रब ने स्वीकार कर लिया क्योंकि वो बड़ा क्षमा करने वाला और दया करने वाला है हमने कहा कि तुम सब यहाँ से उतर जाओ फिर मेरी ओर से जो मार्गदर्शन तुम्हारे पास पहुँचे तो जो लोग मेरे उस बताए मार्गदर्शन पर चलेंगे उनके लिए किसी भय और दुख का मौका न होगा और जो उसे स्वीकार करने से इनकार करेंगे और हमारी आयतों को झुठलाएंगे वे आग यानी नरक में जाने वाले हैं जहां वे हमेशा रहेंगे या لا تضل ما معكم ولا تقولوا أو ولا تغنموا ولا تشتتوا بأياتي سنا قليلوا وإياك سئلون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون ए इसराइल की संतान तनिक याद करो मेरी उस नेमत को, जो मेरी ओर से तुम पर हुई मेरे साथ तुम्हारी जो प्रतिज्ञा थी उसे तुम पूरा करो तुम मेरी जो प्रतिज्ञा तुम्हारे साथ थी उसे मैं पूरा करूं। और मुझ ही से तुम डरो और मैंने जो किताब भेजी है उस पर ईमान लाओ ये उस किताब की पुष्टि में है जो तुम्हारे पास पहले से मौजूद थी अतः सबसे पहले तुम ही उसके इनकार करने वाले न बनो थोड़े मूल्य पर मेरी आयतों को न बेच डालो और मेरे प्रकोप से बचो असत्य का रंग चढ़ाकर सत्य को संदिग्ध न बनाओ और न जानते बूझते सत्य को छिपाने का प्रयास करो नमाज कायम करो जक़ात दो और जो लोग मेरे आगे झुक रहे हैं उनके साथ तुम भी झुक जाओन तो तो तुम चुको नोशाई नो वि तुम दूसरों को तो नेकी का रास्ता अपनाने के लिए कहते हो मगर अपने आप को भूल जाते हो हालांकि तुम किताब का पाठ करते हो क्या तुम बुद्धि से बिल्कुल ही काम नहीं लेते सब्र और नमाज से मदद लो बेश नमाज एक बड़ा ही मुश्किल काम है किंतु उन आज्ञाकारी बंदों के लिए मुश्किल नहीं है जो समझते हैं कि आखिरकार उन्हें अपने रब से मिलना और उसी की ओर पलटकर जाना है या وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِذْ جِئْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُرَامِحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ ए इसराइल की संतान याद करो मेरी उस नेमत को जो मेरी ओर से तुम पर हुई थी और इस बात को कि मैंने तुम्हें संसार की सारी जातियों पर श्रेष्ठता प्रदान की थी और डरो उस दिन से जब कोई किसी के तनिक काम न आएगा और न किसी की ओर से सिफारिश कबूल होगी न किसी को फिदिया यानी जुर्माना लेकर छोड़ा जाएगा और न अपराधियों को कहीं से सहायता मिल सकेगी याद करो वो समय जब हमने तुमको फिरौनियों की गुलामी से छुटकारा दिलाया उन्होंने तुम्हें सख्त अजाब में डाल रखा था तुम्हारे लड़कों को मार डालते थे और तुम्हारी लड़कियों को जीवित रहने देते थे और इस स्थिति में तुम्हारे रब की ओर से तुम्हारी बड़ी आजमाइश थी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 याद करो वो समय जब हमने समुद्र फाड़कर तुम्हारे लिए रास्ता बनाया फिर उसमें से तुम्हें सकुशल पार करा दिया फिर वहीं तुम्हारी आंखों के सामने फिरौनियों को डुबो दिया याद करो जब हमने मूसा को चालीस दिन रात के प्रस्ताव पर बुलाया तो उसके पीछे तुम बछड़े को अपना पूज्य बना बैठे उस समय तुमने बड़ी ज्यादती की थी मगर इस पर भी हमने तुम्हें क्षमा कर दिया कि शायद अब तुम कृतज्ञता दिखलाओ याद करो कि ठीक उस समय जब तुम ये जुल्म कर रहे थे हमने मूसा को किताब और कसौटी प्रदान की ताकि तुम उसके द्वारा सीधी राह पा सको याद करो जब मूसा ये नेमत लिए हुए पलटा तो उसने अपनी जाति वालों से कहा कि लोगों, तुमने बछड़े को पूज्य बनाकर अपने साथ बड़ा अन्याय किया है अतः तुम लोग अपने पैदा करने वाले के आगे तौबा करो और अपनों को मारो इसी में तुम्हारे पैदा करने वाले की दृष्टि में तुम्हारी भलाई है उस समय तुम्हारे स्रष्टा ने तुम्हारी क्षमा याचना स्वीकार कर ली कि वो बड़ा क्षमाशील और दयावान है याद करो जब तुमने मूसा से कहा था कि हम तुम्हारे कहने का हर गिज विश्वास न करेंगे जब तक कि अपनी आंखों से खुले तौर पर अल्लाह को न देख लें, उस समय तुम्हारे देखते देखते एक जबरदस्त कड़के ने तुमको आ लिया तुम बेजान होकर गिर चुके थे मगर फिर हमने तुमको जिला उठाया शायद कि इस उपकार के बाद तुम शुक्र बन जाओ हमने तुम पर बादल की छांव की मन और सलवा का भोजन तुम्हारे लिए जुटाया और तुमसे कहा कि जो स्वच्छ चीजें हमने तुम्हें प्रदान की हैं उन्हें खाओ मगर तुम्हारे पूर्वजों ने जो कुछ किया वो हम पर उनका जुल्म न था बल्कि उन्होंने आप अपने ही ऊपर जुल्म किया फिर याद करो जब हमने कहा था कि ये बस्ती जो तुम्हारे सामने है इसमें प्रवेश करो इसकी पैदावार जिस प्रकार चाहो मजे से खाओ मगर बस्ती के दरवाजे में सजदा करते हुए प्रवेश करना और कहते जाना हिततुन हिततुन हम तुम्हारी खताओं को माफ करेंगे और सुकर्मियों पर और अधिक अनुग्रह करेंगे मगर जो बात उनसे कही गई थी इन जालिमों ने उसे बदलकर कुछ और कर दिया अंत में हमने जुल्म करने वालों पर आकाश से अजाब उतारा ये सजा थी उन नाफरमानियों की जो वे कर रहे थे